सहना वहनुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्तु मिषा वह ओ शांति शांति शांति धनवादी चालीसवीं कक्षा सत्तावनवा अभ्यास चलेगा आज तो इसमें प्रारंभ में कुछ अकारांत पुलिंग शब्द दिए हैं भिन्न भिन्न अर्थों को कहने वाले जिसे यादातु गमन अर्थ में आती है लेकिन आंग उपसर्ग लगा करके निष्ठा करके आयात आया हुआ सामान किसी अन्य स्थान से ऐसे ही निर लगा देंगे तो गया हुआ किसी और के लिए, गया हुआ हुआ स्थान स्थान स्थान किसी किसी और और के के लिए सामान लिए निर्यात आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसी वी, वी और नी है? वी और नी और मी धातु से बनेगा अच प्रत्यय करके एरच विनिमय बदलना हम मी मी, मी, मी मी ऐसे ही पत्र वाहक ये समास है श्रेष्ठी पत्र से वाहक पत्र वाहक वह धातु से अणमोल प्रत्यय उत्कोच उतुपसर्ग कुछ धातु से प्रत्यय करके ये रिश्वत अर्थ में आता है और कुशी दाता है इंटरेस्ट ब्याज सूद बोलते हैं इसको उर्दू में ब्याज भी कहते हैं ये पूछे मर्दन और लगा दिया इसलिए कि इसको अच्छा नहीं मानते अभियोग धातु से प्रत्यय तो मुकदमा अर्थ में आता है अभियोग लगाना और वाक्लह वकील वाक शब्द का कील के साथ समास न्यायाधीश न्याय न्यायाधीश और अधीश गई, ये किला है है। में अधी उपसर्ग धातु अच्छा तृतीय तत्पुर तृतीय तत्पुर ष्ठी न्यायालय न्याय से आलय न्यायालय जो न्याय का आलय है आंग उपर्ग ली धातु दीनारीनार जो है ये स्वर्ण की पहले मुद्राएं होती थी अशरफी जिसको बोलते हैं और इस समय शायद अरब देशों में अब भी यही नाम चल रहा है उनकी मुद्रा का दीनार बोलते हैं आपण है। पण व्यवहारे स्तुतउच जहाँ व्यवहार चलता है लेन देन का दुकान और पणह हो गया पैसा पण व्यवहार है धातु वही है नान कम। ये इनका अपना बनाया हुआ शब्द है कहीं प्रयोग में देखा नहीं मैंने ये नोट अर्थ में कहीं आया है मुद्रा तो बोल देते हैं रुपया कम चलता ही है वादी तो वाद करने वाला वादी अर्थात जहां मुकदमा वगैरह होता है अभियोग तो वहां जो पक्ष रखता है अपना उसे कहते हैं वादी जो प्रतिपक्ष विरोधी जिसके ऊपर हमने केस किया है उसे कहेंगे प्रतिवादी और वादी प्रतिवादी ये तो इनके उर्दू के शब्द हो गए मुद्दई और मुद्दा लेह ने इसको बोलते हैं इसको मुद्दई और नहीं ये मुद्दा ले तो नहीं क्या बोलते हैं उसको मुद्दा का दूसरा शब्द नहीं प्रति तो खड़ नहीं लगाएंगे उर्दू में उसका कोई और शब्द है ये तो नहीं है मुद्दा ले नहीं है रुपया कम ये भी आ गया रुपया नपुंसक लिंग में आता है ये और रजत चांदी के लिए उपनेत्र चश्मा हो गया काष्ठस्य पट्टम, काष्ठपट्टम, लकड़ी का तख्त धातुओं में ज्या यह क्रियादिगण ही चल रहा है इनका तीन अभ्यासों से तो ये भी क्रियादिगण की है जियां को ज्यादेश हो जाएगा चार लकारों में और प्रति लगा देंगे तो प्रतिज्ञा और अब लगा दिया तो किसी का तिरस्कार हो गया उसमें अनु लगा दिया तो दूसरे को आज्ञा देना हो गया और अभी लगा रहा तो पहचानना अभी जान तो जिया के रूप देख लीजिए बासठ संख्या द्विधात्म के रूपों में आ रही है और ये जिया अब बोधने उभय पद में चलती है तो जाना जानी तरह का लोक ना के आका ना के आको ई कार हो जाएगा जहाँ हलादी कितने तयेंगे जहाँ आजादी कितने तयेंगे वहां लोक होता जाएगा हल्ले को दिए दो सूत्रों के द्वारा इसमें इस जिया के साथ में जिया अवबोधने के साथ में कौन सी पृष्ठ पर है पैतालीस पहले कॉलम में हाँ तो उसके उनके सूत्रों में उधर देखो जहाँ आत्म के सूत्र आए है हुए हैं उसमें देखना क्योंकि इसका तो उद में प्रयोग चलता है वो। अच्छा। है यही जी अब भाषा चलो देखेंगे इसको बाद में तो आत्मनिपद में ई हो जाएगा हला दे कितने जानीते और जानाते में लोप हो गया जानते जानी से जाना थे जानी दे जाने जानी वहे जानी महे हिंदी में बोलते हैं ना जाने न जाने से क्या हो गया तो देखो न जाने इतना शब्द संस्कृत का आ गया क्या अर्थ हुआ मैं नहीं जानता हूं इसे क्या हो गया न जाने इसे क्या हो गया उत्तम <laughs> तो पुरुष में जाने जज्जिय तु जज हूं गमहन जन खन घसाम लोपहित अंगी आकार का जन के उपधा के आकार का लोप हो जाएगा जज्जी था जजियां था जजियां थी जज्जियो जज्जियो जजी में ऐसे ही आत्म में भी आकार का लोप हो जाएगा जज्जियां जज्जिया और लुट और लिट में, इत्यादि। सब है ये। लोट में जाना तु जानी, जानी ताम जानतु जानी ताब तातंग करते हैं हम तब भी ईकार हो जाता है तो यो तातंगशिषी को तरंग हो जाता है तो ये आत्मनिपद में जानी जानी जाना थाम जानी ध्व जान जाना वही जाना वही और लंग में अजानात अजानी मजानन, अजाना अजानितम अजानित अजानम अजानी अजानाम, अजान अजानी व में ये दीर्घ आकार क्यों हो गया क्योंकि का ना दीर्घ है ही तो अम मिलेगा उसमें तो अजान ही बनेगा आकार का लोप तो होगा नहीं क्योंकि ये इंगित नहीं है लेकिन आत्मनिपद में अंतर आ जाएगा अजानी तानाताम अजानत अजानी था अजाना था अजानी ध्वम अब अजानी में क्योंकि इट वही महिंग इट प्रत्यंगित है तो अंगित होने से आका लोप हो गया तो अजानी अजानी वही अजानी मही विदिंग का सरल है जानी जानिया जानियाम आत्मनिपद में जानी तानियाम जानी, जानी रन और आशीर्ंग में इधर जियायात और जियायात यहाँ विकल्प करके आको ये कार हो जाएगा हम्म हाँ ज्यायात जय आस्थान यही बनेगा और जययात जय आस्थान जय और इधर सीउ होकर के ज्याशिष्ट ज्यासी आस्था ज्याशी रन लुंगलकार में अज्यात हम्म अज्याशिष्ट है। तो शिष का सकार ही है ये ही, अज्यांसिश्टम, अज्यांसिश्टम। ऐसे ही आत्मनिपद में अज्यांसाता, अज्यांसाता। आगे देखिए इसमें चौथे पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में जो प्रकरण प्रारंभ होता है पराग विभक्ति ही तो विभक्ति संज्ञा करता है ये सूत्र वहां जो प्रत्यय आते हैं उनकी और वो प्रत्यय भी किसी न किसी विभ्यक्ति के ही स्थान में होते हैं जैसे पंचम पंचम्यास तहसील है सप्तम सप्तमया स्त्र है इत्यादि तो पंचमी विभ्यक्ति जहाँ आती है वहां तहसील प्रत्यय हो जाएगा लेकिन वो शब्द कौन कौन से हैं तो उसमें गिना दिए गए हैं प्रागदेश व्यक्ति के आगे सूत्र है किम सर्वनाम और बहु दुई आदि को छोड़ दिया गया है और ये अव्यय बन जाते हैं सारे विभक्ति संज्ञा होने से इनकी विभक्ति संज्ञा का तात्पर्य विभक्ति संज्ञा का प्रयोजन क्या है अव्यय बनाना क्योंकि विभक्ति संज्ञा नहीं होगी तो इनकी अव्यय संज्ञा भी नहीं हो पाएगी तदिता सर्व विभक्ति वैसे तो विभक्ति संज्ञा से अव्य से तो संबंध नहीं बैठता है लेकिन व्यक्ति संज्ञा होने का यह भी लाभ रहेगा इसमें जहां कहीं पर अलंतम यदि संज्ञा कर रहा होगा तो न व्यक्तुत्षमा उस उसका निषेध भी कर देगा तो इस प्रकार से यत ये किस पहले बना कता हा। कुता हा। तो किस से बनेगा किम शब्द से तस्ल प्रत्यय करेंगे और कुति हो, हो। इसे कु आदेश हो जाएगा कुतः और यत किससे बनेगा यद शब्द से तद से तत इदम से इत अब यहाँ इदम का क्या होगा इदम ईश इश। इसको ईश आदेश हो जाता है परित समतः ये अलग शब्द हैं ये इस प्रकरण के नहीं है यहां भी आपको तहसील दिख रहा होगा तो ये अव्य ऐसे ही बने हुए हैं परितह अभिता समंत चारों ओर से सब तरफ से समंत, समंत ऐसे मत बोलना कि समम और तत ऐसे नहीं है समंत और समंत समंत हर तरफ से हमने अंत देख लिया इधर गए वहां भी अंत तक पहुंचे इधर गए वहां भी अंत तक पहुंचे अच्छी प्रकार से अंत समंत तो इसलिए अर्थ निकल जाता है इसका चारों ओर से जैसे हम आ का अर्थ क्या करते हैं जब कहीं पर आंग उपसर्ग आता है या सूत्र में आया कहीं पर तो कैसे अर्थ करते हैं आका हम्म आसमता ये तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है तो क्या अर्थ हुआ इसका कैसे पर कैसे से एक शब्द है या अलग अलग हैं? एक मिले है प्रश्न मेरा यह है कि एक शब्द है ये दोनों अलग अलग हैं। या मिले हुए हैं दो हैं, है असमानता एक ही शब्द है एक नहीं है दो हैं। आ को खोला जा रहा है समानता आ का अर्थ है समानतात हमने क्या कर लिया असमनता एक है शब्द को खोलना उसका अर्थ बताना यानी आका अर्थ किया समानता अब प्रश्न होगा कि समन्तात का हमें अर्थ करना है यानी आका अर्थ हमें कब पता लगेगा जब समन्ता का अर्थ पता लग जाएगा अब समन्तात पंचमी का एक वचन है उसी का बन गया समन्त तो पंचमी का एक वचन है तो मूल शब्द क्या रहा समन्त तो समंत का अर्थ अगर हमें नहीं पता है तो आ का अर्थ नहीं कर सकते पंचमी तुम इसलिए है कि से अर्थ लेना है तो आ समंतात् अर्थ है चारों ओर से आपने अच्छी प्रकार से अर्थ कैसे किया अच्छी प्रकार से अर्थ होता है सम उपसर्ग का ये आ है ये सम नहीं है <laughs> हम आ का अर्थ कर रहे हैं आ समंतात आ अलग है समन्तात उसको खोला जा रहा है यानी आ बराबर समंतात् और समंत को मैंने बताया था अभी कि अच्छी प्रकार से अंत इधर भी उधर भी इधर भी सब तरफ से तो उसको चारों ओर से भी अर्थ ले लेते हैं चारों ओर से आ समंतात तो समंत शब्द से तहसील पड़ते हैं ऐसे ही अतः ये क्या शब्द है कैसे बन जाएगा आता? आ, आता है, आता है आ, से बना हुआ है हाँ एक तद को अन आदेश अतः अग्र से अग्रत सर्वतः ये जो अन्य शब्द आ रहे हैं ना ये अग्रत सर्वतः आदि उभयता तो यहाँ हम उधर भी एक सूत्र आता है पंचम्यास तसीही तीह और वो भी उसमें गिने गए हैं तहित सर्व्यक्ति में उसमें पूरा परिगणन कर दिया गया है वहां उसके भाष्य में कि चौथे पा, पांचवें अध्याय में कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जो कि जिनसे सारी व्यक्तियां नहीं उत्पन्न होती हैं ऐसे प्रत्यय ऐसे शब्द यहां भी असी होगा तो मुझसे तो यहाँ हाँ अस्मद से लाए पहले नसी अब तुरंत ही नसी के स्थान पर कर दिया तहसील तसी तसी का तस अस्मद और तस युष्म और तस अब क्या करेंगे तो हम आप एक बचने ये क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं तो और मे आदेश हो जाएंगे लेकिन कितने को मर्यत अत और फिर तस तत तस्व त्वत्ता सारे अग्र हैं ये ये मत तह त्वत्ता ये नहीं बनेंगे ये, हाँ ये भी अव्य हो गए बन ना? तसी ना? करते ही अव्य बन जाएगा तो एक वचन में तो मत तह तो है लेकिन जब बहुवचन होगा तो तुमावे बचने नहीं लगेगा तुमावे बचने के आगे सूत्र है ना प्रत्युत्तर पद्योष वो लगेगा यहाँ पर उसके अमृति तैयारी है उसमें प्रत्यय है ना आगे तस प्रत्युत पद्योष अस्मत्ता युष्म ये बहुवचन हो गया द्विवचन बनेगा नहीं इसमें बुद्धि वचन होने पर भी अस्मतो द्वोश कोई बात नहीं भवचन ही हो जाएगा वहां भी दो दो व्यक्ति भी अस्मत और इसमत बोल सकते हैं सप्तम में सप्तमी के स्थान में त्रल हो जाता है तो किम शब्द से कुत्र मानी कस्मिन स्थाने ऐसे ही अत्र अस्मिन स्थाने यत्र ये स्थाने तत्र तस्मिन स्थाने सर्वत्र अन्यत्र बहुत्र प्रकार बचने थाल प्रकार अर्थ में यही सर्वनाम जो शब्द होते हैं इनसे थाल थाल कथा बचेगा तो तेना प्रकार तथा ऐसे ही ये न प्रकार यथा सर्वेण प्रकारेण सर्वथा और उभय शब्द से उभयथा अन्य से अन्यथा और इथम और कथम में यहां पर था को को था नहीं था को थमु नहीं हो जाता है था प्रत्यय का अपवाद है थमु प्रकार उसने थाल के आगे सूत्र है इदमस थमु और फिर किमश तो इदम और किम ये दो हट गए यहाँ से और जब थम कर लिया हमने थम यानी कि इदम और थम अब एत रथों से इदम के स्थान में वहां यथा संख्या है एत इतऊ एत इतऊ एते तेत रथो हो इदम की नृत्य आ रही इदम एत और इत ये आदेश होते हैं इत ए और इत तो रा रे होगा तो ए एत, जैसे एतर ही। और परे होगा तो इत इ और किम के स्थान में क्या होगा इसको का आदेश हो जाएगा कथम सर्वे कान्य किम यतदाह काले दाह ये भी सप्तमी में ही करता है लेकिन अर्थ बदल गया है जैसे वो प्रकार वचन था ये काल अर्थ हो गया यह समय बोधक शब्द आएगा अब सर्वस्मिन काले सर्वदा और सर्वदा और सदा यहां पर सर्व शब्द के स्थान पर स आदेश भी विकल्प करके होता है सर्वस्य सर्वसौन तरस्याम दि दकारादी प्रत्यय परिणते एक शब्द से एकदा अन्य से अन्य दा किमको का आदेश कदा यद का यदा, तद का तदा और इदम का ये अपवाद है आगे सर्वे काने कित काले हिल, अधुना दानीम तो अधुना भी बनता है शब्द और दानीम प्रत्यय भी हो जाता है दोनों एक ही अर्थ के हैं अधना और इदानीम संख्याया विधार्थे धा ये संख्यावाची शब्द लेता है केवल और विधा अर्थ में धा प्रत्यय करेगा वही प्रकार जैसे एक एके प्रकारे न, एक प्रकारेण एक द्विधा त्रिधा चतुर्धा पंचधा बहुधा शतधा सहस्रधा और इसमें आगे एकाध्योध्यम्याम अंत्याम करके अण करके एक शब्द का है वो तो एक शब्द से धा प्रत्यय जो होता है पूर्व सूत्र से संख्या धा से जो धा प्रत्यय करेंगे एक शब्द से उस धा के स्थान पर ध्यमुय विकल्प करके हो जाता है तो एक धा भी बनेगा और अध्यम ध्यम। ध्यमुय करने से इत होने से वृद्धि भी हो जाएगी और द्वितीय धमोय यह भी विकल्प है ऊपर से अंतरसा मारा है द्वि और त्री से धमोय होता है तो द्विधा और द्विधा और त्रिधा, और त्रिधा ये भी ठीक है और द्विधम त्रिधम ये भी ठीक है द्वितीयोष्ठम और एधाच द्वि और त्री से एधा भी होता है तो तीन बन जायेंगे अब त्रेधा त्रिधा यह है प्रमाणे द्वैसज दघ्न मात्रच है ये तीन प्रत्यय करता है एक साथ द्वैसज दघ्न और मात्रच प्रमाण अर्थ में जो नाप तोल होती है किसी वस्तु की द्वैसर दखने मातृ तो मातृ का प्रयोग ज्यादा मिलता है व्यवहार में द्वैसर दखने का तो कम मिलता है जैसे हस्त हस्तमात्र हाथ हाथ के बराबर प्रमाण वाला है ऐसी मुट्ठी मुठ्ठी मात्र है तो इतना ही दिया कि एक मुट्ठी में आ गया बस कटी मात्र है जल इत्यादि नाप जैसे नदी में घुसते हैं तो कटी मात्रम घुटने तक है जानु मात्रम क्रिया के बन जाएंगे ये विशेषण फिर अगर ऐसे कहीं आएंगे प्रयोग और वस्तु और वस्तु भी बन सकते हैं हाँ नहीं बनेगा तो एक क्वेश्चन में लेकिन लिंग बदल जाएगा क्योंकि ये किसी के विशेषण के रूप में आएंगे जैसे हस्तमात्र है क्या वस्त्र, वस्त्र। हस्तमात्र वस्त्रम हम्म आप कोई अन्य वस्तु ले लो ऐसी जो पुलिंग में आ रही है तो वहां हस्तमात्र उसके साथ विशेष जो भी आएगा स्त्रीलिंग में है तो हस्तमात्रा लेकिन हम ये कहें कि द्विवचन या बहुवचन आ जाए तो आएगा कैसे दो हस्तमात्र क्या होंगे हस्तमात्र नाप तो एक है तो मीटर। नहीं दो मीटर में तो दो संख्या लगानी पड़ेगी हमने कहा हस्त मात्र हाथ भर तो हाथ भर अगर हम दो बोलते हैं तो द्विहस्त द्विहस्तमात्र हो जाएगा तब भी एक वचन रहेगा क्योंकि नाप तो एक भाव है ना उसमें वचन कैसे आ सकता है तो रहेगा तो एक ही वचन लेकिन लिंग बदल सकता है हाँ शाटिका कह सकते हैं हस्तमात्रा शाटिका इस तरह से लेकिन उसमें द्वैसर दगने, दगनाच तय कहीं हो जाएगा फिर हस्त मात्री बनेगा मात्री वहां तीनों प्रत्यय ले लिए द्वैसर दगने तीनों में रहेगा हस्त अस्तमात्री हाँ वहां हो जाएगा अगर दिवस लेना तो ऐसे ले सकते हैं कि हम वस्तु को दो करते हैं कि ये दोनों कपड़े कैसे हैं किस किस नाप के कि हस्तमात्र उत्तरीय ये भी एक हाथ का है ये भी एक हाथ का है हम दिवसन भोजन ऐसे आ सकता है विशेष्य के आधार पर उदाहरण के वाक्य देखिए देश से उन्नति आयात नियात आवश्यक हो गए उत्कोच प्रदान देना और लेना दोनों दो ही पाप हैं इतस्तो न भ्रम इधर उधर नहीं। नहीं। मत बहुधा विचार्य कार्य कर्तव्य बहुत प्रकार से विचार करके सारे पहलू पर विचार करते हुए कार्य करना चाहिए अस्मिन सरसी, जानु मात्रम सधर्म जानाति जानातु तु के रूप दिखा दिए इन्होंने यत सदा सत्यम वक्षति वह प्रतिज्ञा कर रहा है कि सदा सत्य बोलेगा अब इसको दो तरह से बोल सकते हैं सप्रतिजानीते यत हम सदास्यम फिर यत् नहीं बोलेंगे सप्रति जानी फिर इन्वर्टेड कोमा में लेते हैं उसको इंग्लिश में भी यही नियम चलता है हम सदा सत्यम वक्ष्यामि तब ऐसे होगा डैश लगा करके और यद बोल दिया तो ये प्रथम पुरुषी बन जाएगा फिर हम किसी की बात को दो तरह से बोलते हैं ना इंग्लिश में भी कि उसने कहा अब उसने कहा यदि ऐसा बोल दिया देट नहीं लगाया हमने आगे डेट माने की तो तो हम उसके वाक्य को उसी के शब्दों में उदृत करेंगे उसी पुरुष में और अपने हम बदल के बोल रहे हैं तो वो प्रथम पुरुष बन जाएगा फिर उसने कहा कि मैं बीमार हूं कैसे बोलेंगे इसको ही सैड आई एम इल और ही सैड दैट हीज इतना अंतर पड़ गया इंग्लिश से पड़ी होगी आप लोगों ने <laughs> तो ये हो गया राजा चोरम अब अवज्ञान आती जिया राजा कर रहा है उसका तिरस्कार क्या होता है तिरस्कार न अपमान तिरस्कार का मतलब होता है उसको देखो आवेर भाव आविर्भाव भाव कैसे कहते हैं प्रकट करना और छिपाना तो छिपा रहा है उसको छिपा रहा है का मतलब क्या हो गया जो उसकी इज्जत है संसार में समाज में उसको नष्ट कर रहा है छिपा रहा है हम्म हम्म। फटकार में भी अब्जा ही तो होगी सबके सामने पिता पुत्रम अनुजानाती पिता पुत्र की आज्ञा का पालन कर रहा है नहीं हाँ है? हाँ पिता पुत्रम अनुजानाती आज्ञा दे रहा है ठीक है आज्ञा दे रहा है मैं आजानाती भी बोल सकते हैं आज्ञा, आज्ञा आज्या क्या बोला हमने आ किसी का रूप लगा दो आ जाना थी अनु जाना चलते हैं, तो अभी जाना में। मैं तुझे पहचानता हूँ हाँ प्रति भी लगा देते हैं वो भी यही है पहचान न्याय दर्शन में तो बहुत आता है ये प्रतिभिज्ञा शब्द पहचानने के लिए क्योंकि प्रत्यभिज्ञा और अभिज्ञा में थोड़ा सा अंतर हमें प्रति और लगा दिया है और प्रति लगाने से तात्पर्य हो जाता है कि हर ओर से सभी ओर से प्रतिमाने ओर, यानी ऐसी पहचान कि सब ओर से देख लिया हमने अब पहचान लिया प्रत्यभिज्ञा यानी पक्की पहचान और केवल अभिज्ञा बोला है तो हल्की फुलकी पहचान भी हो सकती है आयात और निर्यात से देश के व्यापार की उन्नति होती है आयात निर्यात अभ्याम इसको इसी रूप बोलेंगे वैसे बाकी उन्होंने जो पूरा पीछे उदाहरण के रूप में दिया था वो तो आवश्यक है ये कहा था लेकिन यहां आयात निर्याताभ्याम देश व्यापार से या देश से व्यापार उन्नयती या देश व्यापारम उन्नयत अगर देश व्यापारम बोल देंगे तो इधर उन्नयत और उन्नति के अलग बनाएंगे देश व्यापार से देश व्यापार या देश से व्यापार जायते अथवा देश व्यापारम देश व्यापारम उन्नयत कौन आयात और निर्यात तो फिर वहां पर आयात निर्यात तो होगा फिर भ्याम नहीं होगा और भ्याम करेंगे तो आयात निर्याता भ्याम देश व्यापार वस्तु और वस्तुओं का निर्यात विनिमय होता है वस्तु वस्तुना च विनिमयती यह डांकिया मेरे तीन पत्र लाया अयम पत्र कह, अयम पत्र को मम त्रीणी पत्राणी आनयतान आनितवान ला सकते हैं नहीं किसने लिखा है नहीं पुस्तक में लिखा है क्या गया अच्छा लिखा लिखाइये कह रहे हैं अनित बंती अगर बोलेंगे तो क्या तो क्या समस्या है तो अच्छा अनितवान बोलेंगे तो अस्ति नहीं और अनित बोलेंगे तो अस्थि लगाना पड़ेगा भी अस्ति लगाओ ना लगा। और अनित बंती भी हो जाएगा क्यों हो जाएगा अनित बंती बोल रहे है ये अनित बंती का मतलब हो गया की अनित वत शब्द का हम नपुंसरलिंग के बहुवचन में रूप चला रहे हैं तो पहली बार तो डांकिया को नपुंसरलिंग बना हुआ आप और फिर बहुत बहुत सारे डांकिया इकट्ठे करो नहीं बहुत सारे डांकिया बनाओ फिर कैसे हो जाएगा आनी तो बनती आनी तो बानी तो ही रहेगा हमने कर्ता में लाए हैं प्रत्यय कर्ता में आता है तो कर्ता तो के अनुसार ही तो लिंग वचन रहेगा तो लेकिन आपने इसको स्वीकृति दी थी हाँ यही बन जाएगा ये बनेगा तो हम बोलेंगे ये क्या उत्तर हो गया बनेगा ही नहीं वो कथा हाँ। तो प्रत्यय लाएंगे तो धर कर्म बनेगा कर्म में आएगा ये कर्म बनेगा न कर्म वाच्य बनेगा अब ये होगा और मम की जगह में भी कर सकते हैं अभी इनका वैसे कोई सूत्र आया नहीं था अभी अभ्यास में इनके इन्होंने लिया नहीं है विषय वो जो आठवें अध्याय के प्रथम पाद में जो चार सूत्र आये हुए है युष्मे ष्ठी चतुर्थी द्वितिया वो और बहुवचन से वसनसो तेमा ते मयावेक वचन से तामो ये चार सूत्र तो वाक्य के मध्य में अगर कहीं आते हैं ये तो ष्ठी चतुर्थी द्वितीय इसमें जो वैकल्पिक रूप बनते हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं जैसे यहाँ पर बोलेंगे तो पत्र वाहक के न मे त्रीणी पत्राणी आनीता लेकिन प्रारंभ में हम मे नहीं बोल सकते वाक्य के क्योंकि वहां अनुवृत्ति आ रही है अधिकार आ रहा है पदार्थ का पद से उत्तर ही काम होगा नहीं एक पद प्रारंभ में रहना चाहिए कोई ना कोई तब आदेश होंगे हाँ नमस्ते ऐसा ही है लेकिन नमस्तव नहीं, नहीं ना करके नमस्ते अब नमस्त भी अशुद्ध नहीं है लेकिन शब्द एक ही चलेगा समाज में अब कोई नमस्ता कह दे वो मैंने गलत क्या बोला है लेकिन यहां एक बात और भी है नियम और भी लग जाएगा नमस्तव नहीं तो बोलना चाहिए था ये चतुर्थी का विकल्प है ते ते दो जगह बनता है तुभ्यम ते और तब ते तो ते का जो हम बोला नमस्ते ये, ये तब का ते नहीं है तुभ्यम का ते है तो नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं लेकिन समाज में एक ही शब्द ज्यादा अच्छा रहता है और वेद भी निर्देश कर रहा है कि नमस्ते शब्द का प्रयोग करना चाहिए एक रहनी चाहिए भाषा में तो घूस लेना और देना दोनों ही महापाप है उत्कोच से आदानम, प्रदानम प्रदान हाँ इतना बनाई दिया है ऊपर <स्थाथ> दो नहीं उभयी उत्कोच प्रदान उभयी दोनों ही ये तो कह सकते हैं उभे अपी अगर वर्ग ले, ले लेते हैं हम तो उभय बन जाएगा और वैसे कर सकते हैं तो उभम उभे उभे आएगा फिर क्योंकि इसका द्विवचन नहीं चलता रूप भम तो बनेगा नहीं उसका उभ शब्द का रूप सदा द्विवचन में आता है उभय का तीनों वचनों में आता है क्योंकि उभय जो है यहाँ पर जो तय प्रत्यय हुआ है उसको अयच आदेश हो गया है दू त्रिभ्याम नहीं तो बनता है, उसे तय प्रत्यय पहले किम यदो निर्धारण संख्याया अवयवे तय दृत्याम तयस्याजा उदात नित्यम ये उभ शब्द से आगे तो वहां नित्य ही अय च आदेश हो जाता है उभय बनता है कर कोर्ट में जज के सम्मुख वकील तर्क कर रहा है तो न्यायालय न्यायाधीश समक्षेल तर्कम करो वादी ने प्रतिवादी पर अभियोग लगाया तो वादी, वादी प्रथम होगी वादी प्रतिवादिन प्रतिवादेन लेकिन यहाँ पर ये अभियोग लगाया में क्री धातु तो इन्होंने दी है कोष्ठक में क्री का यदि प्रयोग करेंगे आप तो उस अवस्था में अभियोग को अलग बोलेंगे फिर है ना अभ्योग, और अभियोग अलग बोलेंगे तो वादी प्रतिवादिनी अभियोगम अकरोत अभियोगम अकरोत अभियोग किया उसने किस पर किया प्रतिवादी पर क्री क्रीका तो कर्म हो गया अभियोग तो प्रतिवादी में सप्तमी आएगी फिर वादी प्रतिवादी प्रतिवादिनी अभियोगम अकोत धनिक निर्धन से धन और सूद दोनों लेता है धनी को निर्धनात निर्धनात्म धनम सूदम सुदम चुसिद कुशीद कह सकते हैं सूद भी संस्कृत का ही है वैसे नहीं उत्कोच क्यों उत्कोच क्यों को हो गया आग? रिश्वत थोड़ी ले रहा है वो सूद ले रहा है तो धनिको निर्धन आप धनम सुदम सुदम चुभे गृह दोनों ले रहा है नहीं। नहीं। एक रुपए में सौ पैसे होते हैं एक अस्मिन रुपये के शत आप पैसे की क्या है पण तो पणाह शतम पणाह पणा भवंती एक रुपया के शतम पणा भवंती क्या लिखा था आपने रुपयाकानी कहा लिखा है हिंदी में आप पैसे को रुपये बोलने लगे चलो पणकानी तो फिर भी ठीक था चांदी सोना शर्फी और रत्न बहुमूल्य वस्तुएं हैं रजतम स्वर्णम और शुद्य। हाँ शुद्ध है गलत है शतानी तो कर्ण गलत तो नहीं है लेकिन इसका अर्थ होगा सैकड़ों रुपए क्योंकि उधर शत भी बहुवचन हो गया और रुपये कणी में तो आएगा ही बहुवचन हम चाहे सौ बोलें या दो सौ बोला या पांच सौ बोले लेकिन शतम में बहुचन लाते ही या दिवचन लाते ही जैसे हम कहें शे रुपए काणी इसका अर्थ हुआ दो सौ रुपए और सतानी रुपए काणी का अर्थ हो गया कितना हो गया से तीन सौ या तीन सौ से ऊपर इसका यह अर्थ होगा हाँ तो रहे हैं आप क्योंकि शत या शत शत्य से ऊपर की संख्याएं एक वचन में आती हैं सदा लेकिन कब एक ही उसी समूह को कहने के लिए तो त्रिशतानी त्रिशतानी अगर समास करेंगे हम त्रिका शत का तो ठीक है और अगला करना त्रिणी शतानी सूत्राणी सन्ती नहीं यहां सतम नहीं बनेगा शतम का अर्थ हो गया एक सौ सैकड़ा समझ लो सैकड़ा दो सैकड़ा तीन सैकड़ा चार सैकड़ा ऐसे ऐसी हजार का भी अगर सहस्रम कहा है हमने तो एक हजार सहसरे दो हजार सहस्त्राणी से तीन हजार या तीन से अधिक हम्म हो गया तो रजतम स्वर्णम दीनारम दीनार दिनार दीनारी रत्नम, रत्नम बहुमूल्य वस्तुएं हैं वस्तु है बहुमूल्यानी वस्तुनी संति बहुमूल्य को महार्घ भी कहते हैं अर्घ मान मूल्य जिसका महान अर्घ है वो महार्घ वह प्राध्यापक चश्मा पहनते हैं साध्यापक धारयति वह तख्त धारख्त रखो काश्थ अत्रस्थापय। इधर उधर न दौड़ो न इत तुम कहा से आ रहे हो तम क्छी दो छात्र मुझसे और तुमसे का प्रयोग बहुत कम होता है दो छात्र मुझसे और तुमसे का प्रत्यय प्रयोग जो है ना प्रथमा व्यक्ति के अतिरिक्त करना चाहिए प्रथमा व्यक्ति के अतिरिक्त लट क्षत्र प्रथमा समान अधिकरण लेकिन बोल देते हैं लोग उसमें प्रथमा में लेकिन प्रथमा से भिन्न में होना चाहिए Hmm, दो छात्र मुझसे और तुमसे विद्या पढ़ते हैं है। तो छात्र कर सकते हैं तो पठती आएगा छात्र मतस्त मत्स्वत विद्या पठती छात्रोट छात्रो बोलेंगे तो पठत छो विद्यालय पठत इस विद्यालय के दोनों ओर और गांव के चारों ओर जल है तो इस विद्यालय के दोनों ओर अस्य विद्यालय से भयत विद्यालय उद्यालय विद्यालय उ आपने एक तरफ षी बोल दिया एक बोल रहे हो क्यों आएगा एतम होगा विद्यालय या इमम इम विद्यालय उभयतम और गांव के चारों ओर ग्रामम च पर जलम अस्थित अगर ईदम का रूप चलाएंगे तो विद्यालय बोल लेंगे न भूसक लेंगे अयम इम इमे इम कभी सुना है विद्यालय विध्याले विद्यालय विद्यालयानी <icaprogram> विद्यालय तो बोलते हैं बहुवचन विद्यालयानी कभी सुना है और फिर ये जो शब्द होते हैं घाय प्रत्यांत हो याच प्रत्यांत हो रस इत्यादि लगाते हैं तो इसका सूत्र है लंगानुशासन में घयंत और घाजंत तो घय गा, तीन तो गिनाई दी गए कुछ शब्द हैं ऐसे जो इनके अपवाद ही हैं जैसे भय शब्द है यद्यपि एर से अच किया है हमने लेकिन फिर भी नपुसक में आता है भयम बोले विद्यालय जलम फिर बोलिए एतम विद्यालयम तो परितो ठीक है सत्य बोलो नहीं तो पापी होगे सत्यम वदनोचित पापम भविष्यति पाप होगा कि पापी होगा पापी भविष्य पाठ को दो बार तीन बार चार बार पांच बार दस बार पढ़ो पाठ हम अब दो बार नहीं, तो नहीं ये तो बार अर्थ में आएगा ना ये तो आवृत्ति है इसमें आप जो है अगर करना भी है तो कृत्य सूच प्रत्यय इन्होंने शायद इस अभ्यास में तो नहीं दिया है तो संख्यायाह, क्रियाभ्या वृत्तीण कृत्व सूच कृत्व सूच प्रत्यय कर सकते हैं उसमें भी फिर आगे ध्यान रखना है द्वित्रिच सूच या तो वारम कर दोगे को तो कोई समस्या नहीं है वारम तो कहीं भी लगा सकते हैं और कृत्व सूच करना है तो द्वि और त्रि से और चतुर द्वित्रिचुर्भ्य सूच और एक से सकृच बस तीन सूत्र है ये एक के स्थान में सकृत आदेश हो जाता है अब जैसे हमें बोलना है दो बार तो कैसे बोलेंगे या तो द्विवार बोलते या द्वि सूचका का सकार बचेगा तीन बार त्रिवारम या त्रिही चार बार चतुर्वरम या चतुहु, और पांच में तो कृत्व सूच लगा सकते हैं आप पंचवार या पंचकृत्व दशवारम दश कृत्व पठ इस पात्र में मुट्ठी भर अन्न है अस्ट पात्रे मुठिमात्र कमर तक जल है अत्र कटी कटिपर्यतमात्र जलमस्ती एक हाथ कपड़ा है इद हस्तमात्र वस्त्रम प्रदेशाद प्रदेशाद नहीं वो ही बन जाएगा कई प्रकार होते हैं वाक्य बनाने के आ सकते हैं जैसे आ आका एकजय देव राम को जानता है देवो रामम जानाति तू धर्म को जानता है तो हम धर्मम जाना मैं सत्य को जानता हूं हम सत्यम जाना कृष्ण प्रतिज्ञा करता है कृष्ण प्रतिजानाती कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा हाँ कृष्ण हां जानी हाँ यद हम कभी का मतलब होता है कब भी इसका संक्षेप क्या है कभी तो आपको संस्कृत किस किसकी बनानी है कब और भी की कदापि हाँ नदिष्यामी नियम एक सौ सतासी में हाँ ये तो समय अर्थ में है यहां पर तो समय में अगर हमें जैसे बोलना है यहाँ पर कभी तो कभी कि इसमें कदा आ गई तो हमने नियम ले लिया ये मतलब कब कब की आ गई कदा और भी के लिए अभी और जोड़ दिया हो तो क्या नियम का पालन किसमें अच्छा कभी जो अर्थ दिया इन्होंने का और कदा का अन्यदा का हाँ तो अन्नदा भी कह सकते हैं और कदा भी भी कह सकते हैं जैसे कृष्ण प्रति जान आती वैसे अन्यदा का प्रयोग मिलता नहीं है ऐसे कुछ असहज सा है, है। तो का अर्थ होता है किसी अन्य समय में इन्होंने जो अर्थ दिया दिया है है वो इस रूप में दिया है में कि अन्य समय निश्चय नहीं हो रहा है यानी कभी भी लेकिन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा गया अन्यमिन काले का अर्थ क्या है वही अन्यदा का अर्थ है का क्या अर्थ है अन्यस्मिन काले किसी और समय में तो किसी और समय मतलब कभी तो वो अर्थ डाल दिया उन्होंने ऐसे नहीं है अब यहां तो ये यह कह रहा है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा अन्य काल में बोलूंगा मतलब नहीं है अभी भी नहीं बोलूंगा अन्य काल में भी नहीं बोलूंगा यानी कभी नहीं बोलूंगा Senders. तो कभी कहने से ये भी समय आ गया वर्तमान का भी और यहां अन्य काले में वर्तमान का समय नहीं आएगा उसे और, और समय आएगा कोई और दूसरा अन्य अवसर पर तो यहां तो बोलूंगा लेकिन अन्य समय में नहीं बोलूंगा यहाँ क्या है कदापि कभी भी नहीं बोलूंगा तो यहाँ कदापि आना चाहिए मूर्ख दोनों का दीनों का तिरस्कार करता है तो मूर्खो दीनान, दीनान अब जाना या दीन का ही है दो अब खंडने से बनेगा भाई जो टुकड़े टुकड़े हो गए वो दीन है टुकड़े किस रूप में हो गए उनके भाई व्यवस्थाएं बिगड़ गई उनकी और क्या है दीन तभी तो कहते हैं अधीना है श्याम तो मूर्खो दीनान अवजानाति गुरु शिष्य को आज्ञा देता है गुरु शिष्यम अनुजानाति कर दीजिए लेकिन फिर इसका कब करेंगे वो बिता दीजिए दुष्यंत शकुंतला को पहचानता है दुष्यंत तो शकुंतलाम अभिजानाती अशुद्ध शुद्ध, शुद्ध वाक्य में देख लीजिए विद्यालय से उभयतः तो द्वितीया होगी विद्यालय उभयतः ग्रामम आदि और जिया धातु के रूप बता दिए हैं और प्रति लगाएंगे तो आत्मनिपद आएगा हम्म तो ये अभ्यास तो हो गया इसको फिर कल करेंगे हम्म या, या आधा भाग ले लें लेर का ले ले रहे हैं तो अट्ठावन में अभ्यास में ऋतुओं के नाम आ गए तो सामान्य शब्द ऋतु सभी ऋतु आ गई इसमें पुल्लिंग में आता है ये और फिर इनके अलग अलग भाग वसंत ग्रीष्म वर्षा स्त्रीलिंग में आएगा शरद भी स्त्रीलिंग में आएगा हेमंत पुल्लिंग में आएगा शिशिर भी शिशिर पुल्लिंग में आएगा <क्रिखत> आगे विशेषण दिए हैं कृष्म जिसमें बल कम है निर्बल और प्रिय प्रिय धातु से अच प्रत्य और इंग कटु ये रस हो गया हम्म विशेषण है सब ये और लघु छोटा हल्का बहु हो गया अधिक भीरु भी धातु से भी रुखिकोष रुख प्रत्यय भीरु ने? मृदु कोमल दीर्घ बड़ा हो गया हस्व रस्व छोटा लघु भी छोटा होता है लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है लघु हम मात्रा में भी कह सकते हैं थोड़ी चीज है लघु है और हल्के में भी कह सकते हैं लेकिन रस्व को हल्के में नहीं कहेंगे कि बहुत ह्रस्व है हल्का ऐसे नहीं बोलेंगे रस्व यानी कि नाप तोल में आता है प्राय लंबाई चौड़ाई इत्यादि महत बड़ा ऐसे ही भैया बड़े में आएगा अल्प ये भी हो गया छोटा तो लघु है ह्रस्व है अल्प कहां प्रयोग करना है ये देखना होगा हमें अल्प हम मात्रा में भी कह सकते हैं और प्रशस्य प्रशस्या है? क्या प्रत्यय करके प्रशस्य प्रशंसनीय इसी से बनता है श्रेष्ठ प्रशस्य को श्रदेश उदार दानी, दानी। या अन्य किसी बात में भी केवल दानी ही नहीं सभी व्यवहारों में अगर हाँ, खुलकर के व्यवहार करता है वो सहायता देने में दान देने में वस्तु देने में नाम कमाने के लिए तो उसको नाम कमाने के लिए नाम कमाने के लिए हाँ तो नाम दानी बोल देना उसको तो है ना दे तो रहना। जी कृपण कंजूस हो गया प्राचीन तो प्राच शब्द से प्राचीन पुराना हो गया खा ऐसे ही नूतन तो नूतन नए के लिए आता है यही विशेषण है कोमल है विशाल ऐसे में विशेषण अधिक आये हुए है तरफ किसका कटु रहेगा यदि भी उकारांतों से ऊंघ कहा गया है लेकिन वो गुने गए शब्द हैं ऊँग सूत्र है ना ऊंगत लेकिन वहां देखना ऊपर से क्या प्रकरण चल रहा है सारे शब्दों में नहीं होता है प्रत्यय के अधिकार में है उंग होता है ऊंग रहेगा और नपुस्लिंग में तो फिर वही सु आदि हट जाएंगे कटूनी कटु कटूनी कटूनी कटू, कटू कटू ऐसे बन जायेंगे ऐसे ही लघु का है लघु का बन जाएगा श्रीलिंग में लेकिन हाँ कटु का बन जाता है कट शायद लघु का लघु भी बहू का बहु तो गुणवाचक शब्दों से स्त्रीलिंग में से बन जाते हैं तो द्विवचन विभज्य पदे तरबी यसुन तरप और यसुन ये दो प्रत्यय एक हलादी है एक आजादी है जब द्विवचन दो में से विभज्य विभाग करते हैं अलग अलग करते हैं किसी गुण या धर्म को लेकर के छंटनी करते हैं और उसमें से किसी को कम बताना या अधिक बताना दोनों ही अवस्थाओं में चाहे बुराई में अधिक हो या अच्छाई में अधिक हो जब तुलना करेंगे वहां पर इसमें से एक की विशेषता या न्यूनता दोनों बातें लिख दी इन्होंने तो उसमें तरप और यश उनमें से कोई भी कर सकते हैं तरफ थोड़ा अधिक सरल पड़ता है इंग्लिश में यही पहुंच गया है इसी का बन जाता है टर। तो अकारांत तो बनेगा शब्द ये करने से तो पुलिंग में तो बालक के समान चलेंगे रूप इसके स्त्रीलिंग इस में जो है टाप करके रमा के समान लता के समान नपुंसक लिंग में गृह शब्द के समान और ई एस लगाएंगे तो उगत हो जाएगा स्त्रीलिंग में और पुलिंग में तो पुलिंग में जैसे गरियान कल बनाया था ना गरी नहीं गरे में बनाया था तो गरियांसो गरिया ऐसे करके रूप चलेंगे नपुंसक लिंग में गरीय गरीय गरियांसी वहां ऐसे लेंगे रूप जैसे पयाह पयसी पयांशी स्ट्रिलिंग। स्ट्रिलिंग में हो जाएगा, गरी गरी गरी यस्या। गरी यस्या। गरी नदी के समान। जैसे राम श्याम से पटु है तो राम और श्याम दो को लिया दो में से एक की विशेषता बताई और विशेषता जिस धर्म को लेकर के बताई जा रही है पटु शब्द को लेकर के तो पटु शब्द से या? या और इधर श्याम में हो जाएगी पंचमी उसे छटनी कर रहे हैं तो श्यामात राम श्यामात पटुतरह सुन करेंगे तो पटियान ऐसे लघु से लघु तरह लघुयान और महत से महतरह समाज में महत्तर शब्द थोड़ा निंदनीय भी बन जाता है जो सफाई इत्यादि करते हैं और वैसे देखा जाए सार्थक शब्द भी है क्योंकि महान कार्य का हो रहा है हाँ बेहतर में भी बोलते हैं बेहतर में तो अच्छा होता है वैसे लेकिन तरक प्रत्यप तो यहीं से पहुंच रहा है और बाकी उसका बहू से बह बन गया हो बहुत बेहतर बेहतर अधिक अच्छा नहीं उर्दू का शब्द है और विद्वस में विद्वत्तर ये कैसे बनेगा विद्वत्तर विध्वस होता रहा कैसे हो जाएगा हम सहस्यार धातु को लोप करता है सह को तकार करता है नहीं सह सा, को तकार करता है लेकिन पढ़ रहे थे, कार पर सकार थे तो तो करता है जश होगा पहले झलान सुनते ये झल में नहीं आ गया क्या देखो विद्वस से तर किया हमने तो विद्वस की भ होगी पदसंज्ञा पद संज्ञा होगी हालांकि प्रत्यय है आगे तो पद के अंत में झला गया झलान सुनते तो जश करेंगे तो क्या आएगा जश में सकार के स्थान में तो आएगा धकारी आएगा बोलिए फिर स्पष्ट और उसके बाद फिर खरीज महतर विद्वत तरह अतिशायन अर्थ में तमब और इष्टन यहाँ भी ऐसा ही है एक हलादी है एक आजादी है यहां से पहुंच गया इंग्लिश में आजादियों में से सेठन पहुंचा हलादियों में से तरब पहुंच गया और इष्टन का वहां बन गया इष्ट ई एस टी बेस्ट और इसका बन गया तर दोनों नहीं पहुंच पाए इधर के भी उधर के भी प्रयास तो किया लेकिन एक इधर का ले पाए वो एक उधर का ले पाए यहाँ दोनों हैं दोनों में दो अलादी हैं दो आजादी हैं है तो यहाँ भी स्थन का स्ट रह और जो शब्द बनेंगे आकारांत बनेंगे और फिर स्त्रीलिंग में आकारांत बन जाएंगे रूप वैसे चलेंगे यानी कि तम करें या स्थन करें यहां अंतर नहीं पड़ेगा रूपों में वहा अंतर पड़ पड़ रहा था ये सुन करेंगे तो नीप होगा शिवलिंग में यहाँ ऐसा नहीं है तो ये बहुतों में से कोई छांटने में होता है न्यूनता बताई जाए या विशेषता बताई जाए कोई बहुतों में से घटिया है तब भी तो यही प्रत्यय करना पड़ेगा हमें ये कोई अतिशायन का नहीं यहाँ पर के विशेषता बताई विश्� जा रही है बस औरों से अधिक है किस बात में ऊंचाई में या नीचाई में हम्म तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कवि नाम अब यहां यथ निर्धारण हमसे या सप्तमी दोनों हो जाएंगी तो कवि नाम कवि शुभा कालिदास श्रेष्ठ तो प्रसस् शब्द से बना हुआ है यह, ये ये इन्होंने नहीं बताया यहां पर प्रशस् से ही श्रा, श्रादेश करके के श्रेष्ठ लेकिन श्र आदेश किया हमने प्रशस्या के स्थान में आगे इष्ट है तो भसंज्ञा होगी पदसंज्ञा होगी श्र की ये प्रश्न मैंने एक दिन और ही पूछा था अब देखें आपको स्मरण है कि नहीं है इष्ठ प्रत्यय परे है तो श्र की पद संज्ञा होगी की भाई अभी इसी में उलझन पड़ती है आपको पद संज्ञा में या करा दी नहीं छाट मिलते फिर इसमें क्या संदेह रहता है तो भ होगी जैसे तीचा लगाइए आप लगाइए क्या बनेगा क्या बनेगा श्रेष्ठ आप गुण कैसे कर पाओगे फिर और ई मिला के जब कोई एक अच वाला शब्द होता है भस संजय तो प्रकृत्य काच प्रकृत्या एकाच उसी देखो भ के अधिकार में ही है दूसरे कॉलम में नीचे को प्रकृत्य अगर एक काच है तो प्रकृति भाव से रहेगा मिल गया दूसरे कॉलम में नीचे को भसंज्ञा के अधिकार में छठे अध्याय के चौथे पद में भव्य का अधिकार पहले कॉलम में है और ये दूसरे कॉलम में आधे से नीचे को जाओ तो प्रकृति प्रकृत्य का ना से तो प्रकृत्या एकाच एक, आच। एक आच हो गया अशराइये तो एक में जो है एक में पाणिनी ने कहा कि चलो बक्श देते हैं इसमें से हम स्वर को नहीं हटाएंगे हम्म अब किसी के बाद एक ही रोटी है वो भी छीन लो आप वो तो भूखा मारा जाएगा फिर अगर दो है अच्छे हैं तीन अच्छे हैं तो, तो आप छीन लो एक आच, कोई बात नहीं है अब एक ही अच पर तो जिंदा है वो और वो भी आप छीन लो तो अन्याय हो जाता है ये क्या प्रकृति भाव है? प्रकृति भाव का तात्पर्य हम, हम क्या लेते हैं हम क्या लेते संधि न होना ये अर्थ नहीं है इसका? जैसा है वैसा रहना, रहना। अब संधि का प्रकरण है तो संधि नहीं होगी लोप का प्रकरण है तो लोप नहीं होगा स्टे ऑर्डर है ये तो प्रकृति भाव क्या है स्टे ऑर्डर जैसा है वैसा है <लित> नहीं यहाँ इस प्रकरण में भस्य के प्रकरण में बात हो रही है आप भस्य के अधिकार में, में कि भाष्य के अधिकार में कुछ नहीं होना है लेकिन संधि वाला सूत्र भसे के अधिकार में नहीं है वो दूर है वो तो करेगा अपना काम भस्य के अधिकार में प्रकृति भाव है नहीं तो यहां क्यों डाला सूत्र ये वहां डालते जहां पर वो जो रहे हैं तो संधि वाले प्रकरण में वहाँ भी तो है, परे, वहां से होता है, प्रकृति प्रकृत्यांत पादम अबे पर प्रकृतिभाव का प्रकरण वहां डालते फिर भव्य के अधिकार में काम नहीं होगा और अधिकार में थोड़ी रोक लेंगे ये तो श्रेष्ठ छात्राणाम छात्रेश राम पटुतम पटिष्ठ अब यहाँ पर टे सूत्र से टीभाग का लोक हो जाएगा तुष्ठे में विद्वत्त से विद्वत्तम है वही झलाम जशोन्ते से लग कर विद्वत्तम है ठीक है आगे अनुवाद कल देखेंगे यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनिओ